देवी भागवत पांचवा स्क भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं के द्वारा प्रदान सूर्य जी कहते हैं महाराज जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर मधुरवाड़ी में अपना प्रवचन आरंभ किया व्यास जी कहते हैं राजन तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो कुरुश्रेष्ठ देवी के शिव विग्रह के रूप विषयक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ सुनो स्वयं तो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में भी नहीं बता सकते फिर मेरी क्या गणना है देवी के जो रूप हैं जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा भगवती प्रकट हुई वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा है सदा ही विराजमान रहती हैं देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की अधिकता पड़ने पर एक रूपा होने पर भी वे कभी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है वैसे ही ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती हैं जहाँ वे जैसा कार्य संपादन करती हैं उसी के अनुसार उनके अनेक नाम पड़ जाते हैं उनके जितने गौड़ नाम हैं उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है राजन अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला हुआ यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए सभी केस बहुत लंबे थे उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था मेघ के समान मनोहर आकृति थी अग्नि के तेज से उस देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए थे कृष्ण रक्त और श्वेत इन तीन वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी उनकी सुंदर भावें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भावें ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो वायु के तेज से उत्तम दो कान उत्पन्न हुए वे न बहुत लंबे थे और न छोटे ही कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई उसकी आकृति बड़ी ही आकर्षक थी तिल के फूल के समान उसका उनका आकार था देवी का अत्यंत लालिमा में अधरो अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का ओठ स्वामी कार्तिकीय के तेज से उत्पन्न हुआ था भगवान विष्णु के तेज से उनकी अट्ठारह भुजाएं उत्पन्न हुई वशुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुलियां प्रकट हुई चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ जिसे तीन रेखाएं सुशोभित कर रही थीं वर्ण के तेज से जंघाएं और पिंडलियाँ तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ जो बड़ा ही विशाल था राजन इस प्रकार तेजहपुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई उनका स्वर अत्यंत मधुर था उनके सभी अंग मनोहर थे नेत्रों की छवि अनुपम थी मुख मुस्कान से भरा था महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद में विफल हो उठे तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा अब देवता लोग इस देवी को अपनी सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें